हाँ बोलो विक्रांत बोल रहा हूँ बताओ क्या बात है विक्रांत जानता था कि ये कॉल उसके लिए कितना इम्पोर्टेंट है ऐसे में उसने रूही के हाथ से फोन लेकर खुद बोलना शुरू कर दिया वो अच्छे से समझ रहा था कि अगर अनुष्का ने इतनी रात में उसके पास कॉल किया है तो निश्चित तौर पर कोई ना कोई इम्पोर्टेंट मैटर होगा इसीलिए उसने रूही के हाथ से फोन अपने पास ले लिया और फिर अनुष्का से बातें करने लगा विक्रांत सर अनुष्का ने कहा मैंने आपको कुछ बहुत इम्पोर्टेंट बताने के लिए कॉल किया है आपने मुझे कल रात केशव को दोबारा से इंटेरोगेट करने के लिए कहा था ना उससे उसके कॉलेज लाइफ के बारे में पूछने के लिए विक्रांत ने अपनी आंखें थोड़ी बड़ी करते हुए कहा हाँ, बताओ क्या कहा उसने मैं आपको उसके इंटेरोगेशन का पूरा वीडियो भेजूंगी आप उसमें डिटेल में देखना अनुष्का ने जवाब दिया अब मैं आपको सबसे इम्पोर्टेंट चीज बताती हूँ आपको भी सुनकर बहुत अजीब लगेगा कल रात जब मैं केशव को इंटेरोगेट करने के लिए गई और उससे जब मैंने गाजियाबाद वाले मर्डर केस का जिक्र किया तो उसका रिएक्शन बिल्कुल नॉर्मल था जैसे जैसे मानो उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ा हो। जैसे पहली बार के टाइम उसका उसका रिएक्शन रिएक्शन था था। सेम वही उसका कल भी था। उसके रिएक्शन को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे मानो उसका इन सब से कोई लेना देना ही नहीं है अनुष्का ने फिर आगे कहा तो जब मैंने उससे उसके कॉलेज लाइफ के बारे में पूछा तो उसने सब कुछ खुलकर बताया उसने अपने क्लासमेट के और टीचर्स के बारे में काफी कुछ बताया जामनगर के ऑयल स्कूल से रिलेटेड कुछ स्टोरीज भी उसने बताई फिर अनुष्का ने एक गहरी सांस छोड़ते हुए कहा उसने बताया कि जब वो जामनगर में ऑयल स्कूल में पढ़ता था तब उस टाइम वो बहुत सीधा सादा और शांत स्वभाव का था और कॉलेज में अक्सर उसे लड़के परेशान करते थे अक्सर कोई ना कोई उसकी रैगिंग लेता रहता था लेकिन वो इतना सीधा था की कि कभी किसी का विरोध नहीं कर पाता था फिर उसी टाइम उसने ग्यारह किल्स लिखना शुरू किया था और अपनी किताब में वो अपने हिसाब से कहानी लिखते हुए उन लोगों को सजा देता था शायद यही वो टाइम था जब उसने क्राइम नोवलिस्ट बनने का निर्णय लिया था और कॉलेज में खुद के साथ होने वाले अन्याय का बदला वो अपने किताब में लेता था ये शुरू से ही साइको था फिर अनुष्का ने कुछ पल विराम लेते हुए आगे बताया इसने मुझे एक लड़के के बारे में बताया था उसका नाम था मंदीप उसको बहुत टॉर्चर करता था अनुष्का के मुंह से मंदीप का नाम सुनते हुए विक्रांत और रूही एक दूसरे की तरफ हैरत भरी निगाहों से देखने लगे उन्हें बड़ा ताज्जुब हो रहा था कि केशव भरा कैसे अपने मुंह से मंदीप उर्फ मन्नू का नाम ले सकता है अनुष्का ने आगे बताया केशव बता रहा था कि एक दिन मंदीप कॉलेज की किसी बिल्डिंग के छत पर बैठकर शराब पी रहा था और फिर नशे की हालत में वो छत से नीचे गिर गया और उसकी तुरंत मौत हो गई केशव उसके मरने से बहुत खुश था कह रहा था की अच्छा हुआ मंदीप मर गया उसने मेरे साथ जो गलत किया था उसे उसी की सजा मिली थी ये सुनकर विक्रांत और रोही एक दूसरे की तरफ आंखें बड़ी करके देखने लगे फिर अनुष्का ने तुरंत ही बताया कि सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जब मैंने केशव से कभी गाजियाबाद आने के बारे में सवाल किया तो उसने बिना किसी हिचकिचाहट के बताया कि वो गाजियाबाद रह चुका है उसने बताया कि इस वक्त अनुष्का की आवाज में घबराहट का असर साफ सुना जा सकता था ग्रेजुएशन के फाइनल सेमेस्टर के पहले वो कुछ दिन के लिए गाजियाबाद रहा था वो गाजियाबाद किसी रिटायर्ड टीचर की कंपनी में काम करने के लिए रहता था वहाँ उसने शायद दो या तीन महीने काम किया था अनुष्का ने फिर बताया कि केशव ने बताया कि कॉलेज के लास्ट सेमेस्टर में सभी स्टूडेंट्स को इंटर्नशिप के लिए जाना पड़ता था और इंटर्नशिप का इंतजाम कॉलेज की तरफ से ही किया जाता था उसको जयपुर से ही किसी कंपनी में इंटर्नशिप करना था लेकिन उसके इंटर्नशिप वाले फॉर्म में कुछ गड़बड़ी आ गई थी और उसे दोबारा से इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करना पड़ा था तो इस वजह से उसकी इंटर्नशिप लेट से शुरू हुई थी फॉर्म दोबारा भरने के बाद जब तक इंटर्नशिप के लिए कॉल नहीं आ जाती उसे वेट करना था इसी समय उसकी मुलाकात एक रिटायर्ड टीचर से हुई जो कि अपने फ्रेंड के साथ मिलकर कोई सेल्स की कंपनी शुरू कर रहे थे टीचर का नाम हर्षवर्धन पटेल था और जब वो टीचर केशव से मिला तो इसकी ईमानदारी और स्किल से प्रभावित होकर उसे जॉब का ऑफर दे दिया अनुष्का ने फिर हल्की सांस छोड़ते हुए कहा उस टाइम केशव खाली ही बैठा हुआ था और उसे जॉब का अच्छा ऑफर भी मिल रहा था इसलिए वो उसी टीचर की कंपनी में नौकरी करने के लिए गाजियाबाद गया था कंपनी में वो इक्विपमेंट के मेंटेनेंस और उसके इंस्टॉलेशन का काम देखता था कॉलेज वगैरह के प्रैक्टिकल लैब में जो मशीनें लगती थी उन्हीं के सेल्स और मेंटेनेंस का काम उसी कंपनी में किया जाता था किशोर बता रहा था कि उस टाइम उसने बहुत मेहनत से काम किया था और पैसे भी खूब कमाए थे फिर अनुष्का ने आगे बताते हुए कहा लेकिन फिर कुछ ही महीने बाद उसे जयपुर ऐसी ऑयल कंपनी में इंटर्नशिप का ऑफर मिल गया और उसने गाजियाबाद वाली जॉब छोड़ दी वहाँ से जॉब छोड़ वो जयपुर आ गया और फिर यहाँ पर वो ऑयल फैक्ट्री में काम करने लग गया फिर अनुष्का ने आगे कहा लेकिन जयपुर में काम करते हुए उसे कुछ ही दिन हुए थे रेडी हो गया था नॉवल पब्लिश होने के बाद तो केशव के ऊपर पैसों की बारिश होनी शुरू हो गई थी और फिर उसने ऑयल फैक्ट्री की जॉब छोड़कर फुल टाइम राइटर बनने का डिसीजन ले लिया फिर अनुष्का ने आगे बताया विक्रांत सर पता है आपको जब मैंने उसे निकलवाने की कोशिश की कि गाजियाबाद में रहते समय वो कहां-कहां गया था तो उसने बिना किसी संकोच के सीधे मुझे यहां की जगह का नाम बता दिया जहां वो गया हुआ था और ताज्जुब की बात यह है कि उसने हर उस जगह का नाम लिया था जहां डेविल केस के विक्टिम्स मिले थे और इससे भी ज्यादा हैरानी की बात ये है की केशव उन जगहों पर ठीक उसी टाइम गया हुआ था जिस टाइम वहाँ मर्डर हुआ था इसीलिए मुझे जहाँ तक लग रहा है की डेविल केस का सारा मर्डर इसी ने किया है लेकिन दूसरी तरफ ये भी सोचना पड़ रहा है कि अगर उसने वाकई में मर्डर किया है तो फिर इस तरह से बेझिजक होकर मुझे सब कुछ क्यों बता रहा है विक्रांत को भी केशव का यह सब बयान काफी अजीब लग रहा था ऐसे में अनुष्का ये सब बातें केशव ने तुम्हे खुद से बताई है अनुष्का ने तुरंत ही ये कन्फर्म किया की कि केशव ने उसे खुद ही सब कुछ बताया है। हाँ जब मैंने इंटरोगेशन शुरू किया और उससे कॉलेज के बारे में पूछा तो उसने गुजरात के दंगों के बारे में भी खुद से बताया वो बोल रहा था कि दंगे शुरू होने के कुछ दिन बाद वो गाजियाबाद चला गया था और गाजियाबाद में भी उसे दंगों का असर दिखाई पड़ रहा था सर पता नहीं क्यों मुझे इसकी सारी बातें बहुत अजीब लग रही थी मतलब मैं इससे एक सवाल करती थी तो ये उससे बढ़कर हजार जवाब देता था ऐसा लग रहा था जैसे वो खुद ही सब कुछ बताने के लिए उत्सुक हुआ जा रहा है आपको नहीं लगता कि वो हमारे साथ कोई गेम खेल रहा है अच्छा किरण का क्या हाल है मेरा मतलब उसके बारे में कुछ पता चला केशव ने उसके बारे में क्या बताया क्या वो दोनों एक दूसरे को गाजियाबाद से ही जानते हैं विक्रांत ने तबाक से अनुष्का के आगे सवाल दाग दिए। नहीं अनुष्का ने जवाब दिया केशव ने बताया कि वो किरण पंडित से जयपुर में मिला था उसके किसी रिलेटिव ने उसे किरण से मिलवाया था फिर अनुष्का ने आगे कहा हाँ केशव ने किरण के बारे में एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दी है वो बता रहा था की कि किरण गाजियाबाद में पढ़ती थी लेकिन जब दो वाले दंगे शुरू हुए उसके पेरेंट्स ने डर कर किरण को घर बुला लिया था इस वजह से जिस टाइम केशव जॉब करने के लिए गाजियाबाद पहुंचा था तब किरण जयपुर में थी मतलब वो दोनों एक दूसरे से गाजियाबाद में कभी नहीं मिले थे ये इन्फॉर्मेशन सुनकर विक्रांत थोड़ा चौक उठा वो गाजियाबाद में नहीं थी रूही ने फिर अपना सिर हिलाते हुए सवाल किया तो इसका मतलब यह है की किरण पंडित का इस केस ऐसी कोई लेने देना नहीं है लेकिन हमें किरण के डॉक्यूमेंट्स में से डेविल का स्केच मिला था मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है मुझे पहले लगा कि केशव झूठ बोल रहा है इसीलिए मैंने किरण के भाई राघव पंडित भी जाकर इस बारे में पूछा अनुष्का ने आगे बताया और फिर राघव ने ये कंफर्म किया कि केशव जो इन्फॉर्मेशन दे रहा है वो सही है दंगे के टाइम किरण के पेरेंट्स ने डर कर उसे घर वापस बुला लिया था और फिर वो कई महीनों तक वापस गाजियाबाद नहीं गई थी